गृहकृतम तया तापल्य कारण एक रघुनाथोसौ गातरमंत्र के राम की चपलता के कारण कौसल्या ने घर का, का काम करना छोड़ दिया था एक दिन रामजी माता के पास गए भोजनम देहि में न सुतम कार्यशक्तया तथा क्रोधेन भाणाणी लगुडे ना हन और कहा माता मुझे कुछ खाने को दे किंतु काम में लगी होने से माता ने न सुना तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले शक्य स्थम गव्यम च नवनीतकम लक्ष्मणाय दधो रामो भरताय यथाक्रम सूदेन कस्ते मात्रे कृत्वा दश्चा तथा छीके पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध दही को भी क्रमश लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया तब रसोइ ने जाकर माता कौशल्या से कहा वह हँसती हुई पकड़ने को दौड़ी आगताम ताम विलोक्याथ तथा सर्वे पलायतम कौसल्याधावना पे प्रस्खलन पदे पदे माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ी किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी रघुनाथम करे धे भामिले बाल भाव समाश्रित मंदम मंदम रोद अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया किंतु कहा कुछ भी नहीं उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे ते सर्वे लालिता मात्रा गाढ़िंग्यनत एवं आनंदसंदोह जगदानंदकार मायाबालवपुर्धवा कारकः माँ सुदंपते अथ अच्छा काल ने सर्वे कौमाररम प्रतिपेदिरे तब उन सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया इस प्रकार जगदानंदकारक आनंदघन भगवान राम मायामय बाल रूप धारण कर राजदंपति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे तदुतांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कोमार अवस्था में प्रवेश किया